तब कलकत्ता आने पर मैंने सिद्धेश्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी माँ के पास मनोती मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाए केशव और श्री राम कृष्ण के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात को लोग निर्वाक होकर सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण परंतु इस बार उतना नहीं हुआ मैं सच कहूँगा हाँ दो तीन दिन कुछ थोड़ा कलेजा महूसा करता था केशव जिस पूर्व वाले द्वार से बैठक खाने में आए थे उसी द्वार के पास केशव की पूजनीय माता खड़ी हैं। वहीं से उमानाथ जरा ऊंचे स्वर में श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं माँ आपको प्रणाम कर रही है श्री राम कृष्ण हंसने लगे उमानाथ कहते हैं माँ कह रही है ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाए श्री रामकृष्ण ने कहा माँ आनंदमयी को पुकारो